ः उच्यन्ते लिट् प्रत्ययेषु सप्त प्रत्ययाः सन्ति सेटः सेधे वहे महे एतेषाम् सप्त प्रत्ययानाम् इडागमो भवितुम् अर्हति कदा भवति कदा न भवति इति विचार्यते प्रकरणे अष्टाध्यायी सप्तमाध्या पादे आदेध उत्ता नेशीतिषेधन आरभ के प्रकरणमद अन पंच त्रिश्तम सूत्र वर्त आधाक जलादे तत विधाय उ अतःथ साम विज्ञानम अनतर विशेष विजानम लिट प्रत्याशे उच्य सप्त प्रत्या लिट प्रत्यय इंडागम भाजपा विचार क्रियम यवजात ये संती ते तु है। ये सीठ धातव ये सेट धावती प्रत्ययु लिट् प्रत्यय सेठ एवं कसन विचार आवश्यकता न वर्त है यी अयम सेेठ धा तदा शिष्विथ शिष्विव शिष्विम एवं रूप यहा पठ धातु सेट वर्त तदा पेठिथ पेठिव पेठिम सेठ धातूना विचार से आवश्यकता नस्ति अनेक धातूना विचार क्रिय अतः ये सी से ते तो सर्वु प्रत्ययु सेठ वेट धातूना विचार क्रिय वेट् धातूनाम् कृते त्रीणि सूत्राणि द्रष्टव्यानि स्वरति सूतिसूयति धूय उदितो वा रधातिभ्यश्च अथ च निरः कुशः एषु त्रिषु सूत्रेषु ये धातवः उक्ताः ते सर्वे सन्ति वेटः तेभ्य परस्य वलादे रा धातुकस्य इडागमो वा भवति इति उक्तम् अत्र चत्वारः सन्ति स्वरति सूतिसूयति धूञ एते चत्वारः सन्ति धातुवा उगन्ताः अन्ये सन्ति हलन्ताः ये उदितः सन्ति ते सर्वे हलन्ताः गुपुः अक्षु तक्षुः सर्वे हलन्ताः सन्ति अतः अत्र विभज्य प्रदर्श्यते स्वरति सूति सूयति धूय एते चत्वारस् चत्वारः सन्ति अत्र उगन्ताः एषाम् कृते विशेषः श्रुकः कित् इति सूत्रम् वर्तते शृकः किति श्री अयम् धातुः अथ च ये धातवः सन्ति उगन्ताः तेभ्यः परस्य कित् न भवति इति उच्यते अनेन सूत्रेन। एते चत्वारो धातवः लिट प्रत्ययेषु सेटो भवन्ति एते चत्वारः धातवः उगन्ताः शृगः कित् इत्यनेन निषिध्यते यजागमः अग्रे क्रीस्री ब्रीभ्री अनेन सूत्रेण तत्र नियमः क्रियते प्राप्तौ नियमः भवति नतु तु अप्राप्तौ अतः अत्र निषेधस्य प्राप्तिर्भवति चतुर्णाम् कृते स्वरति सूति सूयति धूयि एषाम् चतुर्णाम् धातूनाम् इडागमो निषेध्यते एषाम् नियमः तत्र क्रियते अतः तत्र क्रादिनियमेन एषाम् चतुर्णाम् धातूनाम् इडागमो भवति लिट प्रत्ययु सस्वी दुधु विव दुधु विम सुषु विव सुषु विम इगमो लिटिडागमोतिवस्वी दुध धा दुधु विव दुधु विम किंतु स्वरती सूति सूयति धूप चतरो धातून वर्जय्वा अने अन्य ये धातव अवशिष्यन्धा वर्जय्वातूना लिट्सु प्रत्ययुवा इगमो सप्तु प्रत्ययु व इडागमो अंजु आनंथ आनंजिथ आनंज आनंजिम आनंजिम आनंजिम अशु अयमा आत्मनेपदी आनक्षे आ नशिषे आनधे आ नषिधे आ न्वे आ नशिवे आ नश्मे आ नशिमहे ये वे, वेत सब ये धातवा ये त्रिषु सूत्र उक्ता वेट ते पानीनीय शास्त्रे वेट एक किन्तु ये सी चर उगंता निषेधेन त्र क्रादीम सेटो क्लीदु अयम उदित उत् अयट अतः चिक्ले चिक्लिथ चिक्लिदिव चिक्लिदि क्लिशुदेट चिक्ले चिक्लेषित चिक् क्लिश्व चिक्लिषव चिक्लिष्म चिक्क्लिशिम कृपु आयम अपि उदित चक्रपसे चक्रकृपिषे चक्रृभे चक्रृपिद्धे चक्रपहे चक्रृपिम वहे चक्रपमहे चक्रृपिमहे आयम आत्मने पदि क्षमोष आयम अपि आत्मने पदि सर्वेषु लित्सु प्रत्ययेषु इमे वेद्धातुः वेट् एव भवन्ति गुपो अयम् उदित् जुगोपित जुगुपम ेषेधा जगा जगावे जगामहे जगा जुगु जुगु जुघुक्षे तक्षु क्षेू ततक्षवक्षिव ततक्षिधे त्रेपमहे त्रेपमहे त्रेपमहे त्रिहू ततरधasan ततरहितome तत्रिवटवत से बदेखों तत्रिहिवत से बदेखों त्रेपमहे त्रेपमहे त्रिहू ततरहिवत से बदेख़वत से बदेखों तत्रिममः त्रियो ओनेक यो से अ�्दुस बदेखों गलयाढिथिम् व्रह वहिथ वृह्व ध्वे उक्ता इगमोदा वायुरागमो भवतिथ दुद्रुह्व दुद्रुहिव दुद्रुह्म दुद्रुहिम मुह मुमोझ ेषिथ नेष्व नेषिव नेष्म नेष्म रध ररध ररन्धिथ ररन्ध्व ररन्धिव ररन्धम ररन्धिम स्निह सिस्नेढ सिस्नेहिथ सिस्निहव सिस्निहिव सिस्निह सिस्निम सर्गपूर्वा निचुकुषिम निचुकुश्मदय अथ चरकुश इदानम यवस्र्जात यद ये सी सेट ते तेषु लिप्स प्रत्ययु सेट ये सेट धातवा तेषु लिप्सु प्रत्ययु वेट चतरो धातू वर्जयि स्वरती सूति एक चतरो धातून वर्जेत्वा, ये सी उता अथ चे सदया अथ निरकुशे धा सर्वेश लिप्सु प्रत्ययु सु प्रत्ययु वेट अग्रे अनिट् धातूनां विचारः क्रियते अग्रे सूत्रं वर्तते कृ श्रीभ्रीभ्री स्तू द्रु स्तृ श्रुवो लिटि एते अष्टौ धातवः क्रादयः इति कथ्यन्ते एते अष्टौ धातवः सर्वेषु लिप्सु प्रत्ययेषु भवन्ति एते अष्टौ क्रादयः धातवः सप्तसु लिप्सु प्रत्य अथ चात्मने पद बभ्रिशेमेमे वर्तमे बेत धातु ल, थलि लोके सेटौ वेदे अनिटौ ववर्थ वव्रीथ अग्रे तु वव्रिम वव्रिम इति अनिच एव स्तु तुष्टोऽथ तुष्टुव तुष्टुम् द्रु दुद्रोथ दुद्रुव दुद्रुम् श्रु सुश्रोथ सुश्रुव सुश्रुम् श्रु शुश्रोथ शुश्रुव श्रुश्रुम् एते अष्टौ धातवः सर्वेषु लिट्स् प्रत्ययेषु अनिच एव धातवः सन्ति ते वेट् एव एते अष्टौ धातवः सर्वेषु लिप्सु प्रत्ययेषु अनिटः वेट् धातवः सर्वेषु लिप्सु प्रत्ययेषु वेटः सेट् धात्वः सर्वेषु लिचु प्रत्ययेषु सेटः इति विभज्य प्रदर्श्यते अग्रे क्रीस्रीभ्री भ्री स्त्रूद्रू स्रू श्रो लिटि इत्यनेन सूत्रेण नियमः क्रियते कीदृशः नियमः एते एव धातवः लिटि अनिटो भवन्ति अन्ये सर्वे सेटः भवन्ति अतः लिट् प्रत्ययानाम् अग्रे थल कृते पृथग् व्यवस्था करिष्यते अतः लिट् प्रत्ययानां विभाग द्वयं सप्त प्रत्यायाः सन्ति लिटः तत्र थल इति एको वर्गः वा मा सेध्वे वहे महे इति अपरो वर्गः एकस्मिन् वर्गे थल प्रत्ययः अपरस्मिन् वर्गे वा मा सेध्वे एते षट् प्रत्यया एवं विचारणीयम् यतः थल् प्रत्यय अग्रे पृथग् व्यवस्था करिष्यते पर ये सी ष प्रतया ते लिट् प्रत्यं लिट कृते उच्य लिटि थल कृते थली ये षट प्रत्या संति थल, ये षट प्रत्या वा से वहे महे एष् ष्सु प्रत्ययु क्राति भिन्ना सर्वे अने धातव सेटो बे इदानंम यवस् पथिता ये सी अजंता मध्ये अने धातव ये सी हलंता मध्ये अतव धातवु प्रत्ययु सेटो भ्रादीन वर्जय यहाय धा अयन धा षु प्रत्ययु सेट बु दिव तो दिम तो दिशे तो दिधे दिवे तु तु दीमहे ये अनेक धातवा इदानंम याव अस् पतिता मध्ये क्रादीन अष्ट धातून वर्जय्वर्े धाव ये अट् सी ते षु प्रत्ययु सेटो प्रत्यनाचार ष् प्रत्यना अयमे विचार यु क्रादीन वर्जय्वा सर्वे अनेक् धातु लिट्सु षु प्रत्ययु सेट बत्यचारवशिष्य थल प्रत्यय कृते अग्रेस अचस्तावत्त्थलोपे ता भारद्वाज से एक सूत्रण उद्देश्य इदान विचार क्रियम यावत् युद्ध स्थिम आद ये सी वेग धाव तेषु लिक्सु प्रत्ययुट चतरा धातूं वर्जय स्वरती सूची सूएति धूमि एक चातून वर्जय सर्वे वेग धाव लित्सु प्रत्यय वेट अथ चे सव अथ ये सी अने धाव त मध्ये अष्टौन धातून वर्जय्वा सर्वे अनेक धातव षट्सु लिपु प्रत्ययु सेट अथ च ये क्रादय ये क्रादयः अष्टौ सन्ति ते सर्वेषु लित्सु प्रत्ययेषु सप्तसु प्रत्ययेषु अनितः वेद्धातवः वेटः क्रादयो अष्टौ सर्वेषु प्रत्ययेषु अनितः अथ च ये धातवः अवशिष्टाः अनिर् धातूनाम् मध्ये ते सर्वे धात्वा क्रादीन् ते सर्वे धात्वा षट्सु प्रत्ययेषु सेटः इदानीम् थल एव अवशिष्यते इति आदौ भवेत् बुद्धौ स्थिरम् अनर थल प्रत्यय सेचार क्रियम अनीूना थल कथम भवेजागम विचार्य अचस्ता थल्यो निथ्यं पूर्व ये धाव उतृत उत ये सी अट ये धातव तास् प्रत्यए अट्ठता तचार क्रिय है त्रीणि सूत्राणि सन्ति अचस्तास्वत् थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः अथ च ऋतो भारद्वाजस्य आदौ ऋतो भारद्वाजस्य इत्यस्य विचारः ऋकारान्तानां धातूनां मध्ये ये क्रादि भिन्नाः धातवः सन्ति क्रादीनां कृते तु सर्वेषां कृते इडागं निषेधः कृतः श्री भ्रीव्री एते ये सन्ति क्रादयः एतद्भिन्नाः ये सन्ति ऋकारान्ता धातवः ते सर्वे थलि अनिचो भवन्ति रिकारान्ताः धातवः क्रादिभिन्नाः थलि अनिटः लिचितु सर्वे सेटाः भवन्ति क्रादिनीमात् अतः ह्री जहर्थ, धृ दधर्थ स्मृ सस्मर्थ धृ दधर्थ एतानि रूपाणि भवन्ति रिकारान्तानाम् धातूनाम् प्रत्ययानाम् विभाजनम् कृत्वा एव लिटाम् व्यवस्था ज्ञातुम् शक्यते षट् प्रत्ययानां व्यवस्था पृथक् वर्तते थल प्रत्यय व्यवस्थ पृथक् वर्त थ सर्व धातव सेट बवती क्रादी वर्जिव तत् उक्त थल कृते इधम उच्य से थल प्रत्ये क्राद भिन्ना सर्वे ऋकाराता अनीट बनती लिटि तो सीट एव किंतु रिगत अय धातु वर्त तेज सूत्रम वर्त इज्त नम अतः धातु अयट भवती थल प्रत्यए अतः अशति आ रिथ अग्रे आरिमु तु भवत्येव अथ च रिकार ये अजन्ताः सन्ति ये सन्ति अजन्तधातवः तेषाम् विचारः क्रियते ते सर्वे धातवः थलि वेटो भवन्ति ऋकारान्तभिन्नाः सन्ति ये धातवः अजन्ताः इकारान्ताः उकारान्ताः एजन्ताः ते सर्वे धातवः वेटो परस्य, थल थलीटोभ्य पल प्रत्यय से इडागमोती इति भारद्वाज से भरद्वाज निथा गा द्लई जग्लाथ जग्लिथ ची इकारा चिचेथ चिचयिथ नी निनेथथ निनयिथ क्री चिक्रेथ चिक्रयिथ चिक्रे उकारा हुए धातव अचस्ता सूत्रे ऋतो भारद्वाजाग क्रियात भिन्ना धातूनागमो न ऋकारान्तभिन्नानाम् अजन्तानां थलि इड